आवाज की दुनिया की दोस्तों आज फुर्सत के पलों में आपकी दोस्त भारती परिमल आपके लिए लेकर आई है एक प्रेरक कहानी तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की कहानी का शीर्षक है ईश्वर एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी, दरवाजा खोला तो देखा एक आकर्षक कद काठी का व्यक्ति चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लिए सामने खड़ा है मैंने कहा जी कहा अच्छा जी जी कहिए उसने अच्छा आप तो रोज हमारी ही गुहार लगाते हो माफ कीजिए भाई साहब मैंने आपको पहचाना नहीं भाई साहब मैं वह हूँ जिसने तुम्हें साहब बनाया है अरे मैं ईश्वर ईश्वर, तुम हमेशा कहते थे ना कि नजर में बसे हो पर नजर नहीं आते हो, तो लो, मैं आ गया, अब आज पूरे दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा मैंने चिढ़ते हुए कहा ये क्या मजाक है सारा दिन मेरे साथ रहोगे मुझे यकीन कैसे होगा अरे साहब मजाक नहीं सच है सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊंगा तुम्हारे सिवा किसी और को दिखाई या सुनाई भी नहीं दूंगा। इतने में पीछे से माने आवाज लगाई, अरे अकेले खड़ा खड़ा क्या कर रहा है वहाँ पर? चाय तैयार है चल आ जाय पी ले अब उनकी बातों पर थोड़ा बहुत यकीन होने लगा और मन में डर भी बैठ गया मैं जाकर सोफे पर बैठा ही था तो बगल में वहां आकर बैठ गए चाय आते ही, जैसे ही जैसे पहला घूंट पिया, मैं गुस्से से चिल्लाया, अरे माँ ये रोज इतनी चीनी ध्यान आया ध्यान आया कि अगर ये सचमुच में ईश्वर है तो इन्हें कतई भी पसंद नहीं आएगा कि कोई अपनी माँ से इस तरह से बात करे अपने मन को शांत किया और समझा भी दिया कि भाई तुम नजर में हो आज, जरा ध्यान से। बस फिर मैं जहां, जहां वह मेरे पीछे पीछे पूरे घर में थोड़ी देर बाद नहाने के लिए जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ चला तो उन्होंने वहां भी कदम बढ़ा दिए प्रभु यहां तो बख्श दीजिए तैयार होकर मैं पूजा घर में पहुंचा यकीनन, यकीनन पहली बार तमहता से प्रभु को वंदन किया क्योंकि क्योंकि आज अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी फिर ऑफिस के लिए निकला अपनी कार में बैठा तो देखा बगल में महाशय आ गया तुम नजर में हो कार को साइड में रोका फोन पर बात की और बात करते करते कहने ही ही वाला था था, था, कि इस काम के के के ऊपर पैसे लगेंगे, लेकिन ये तो गलत था। था। तो गलत पाप सामने कैसे कहता? तो एका एक मुंह से निकल गया आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा आज ही हो जाएगा फिर उस दिन ऑफिस में ना स्टाफ पर गुस्सा किया और न ही किसी कर्मचारी से बहस की 25 25-50 गालियां तो रोज अनावश्यक निकल ही जाती थी मुंह से पर उस दिन, उस दिन, दिन सारी कोई बात नहीं, it's okay। इस तरह के शब्दों में तब्दील हो गई वह पहला दिन था जब क्रोध घमंड किसी की बुराई लालच अपशब्द बेईमानी, झूठ ये सब मेरी दिनचर्या के हिस्से नहीं बने शाम को ऑफिस से से निकला, कार में में बैठा। तो बगल में इश्वर पहले से ही बैठे हुए थे ईश्वर को मैंने बोल दिया प्रभु सीट बेल्ट लगा लीजिए कुछ नियम तो आप भी निभाइए उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी घर पर रात्रि भोजन जब परोसा गया तब शायद पहली बार मेरे मुख से निकला। प्रभु, पहले आप लीजिए। और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा भोजन के बाद माँ बोली पहली बार खाने में तूने कोई कमी नहीं निकाली है क्या बात है सूरज पश्चिम से निकला था क्या आज? आज सूर्योदय मन में हुआ है रोज मैं महज खाना खाता था। आज प्रसाद किया है। और प्रसाद में तो कोई कमी नहीं होती है ना माँ थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया शांत मन और शांत दिमाग के साथ तकिये पर अपना सिर रखा तो ईश्वर ने प्यार से सिर पर हाथ फिराया और कहा आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत किसी दवा या फिर किसी किताब के सहारे की जरूरत नहीं है गहरी नींद गालू पे थपकी से उठी कब तक सोएगा जाग जाग, मां की आवाज थी सपना था शायद हाँ सपना ही तो था नींद से जगा गया, गया अब समझ में आ गया उसका इशारा, तुम नजर में हो जिस दिन ये समझ गए कि वो देख रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा सपने में आया एक विचार भी आंखें खोल सकता है बस हमेशा याद रखो कि हम सांसारिक कैमरे की नहीं बल्कि प्रभु के कैमरे की नजर में हैं। हमेशा हर समय प्रभु हमें देख रहे हैं यकीन है दोस्तों आपको ये प्रेरक कहानी जरूर पसंद आई होगी तो ऐसे ही और भी कहानियों के साथ मिलती हूँ कभी फुर्सत में आपकी दोस्त भारती परिमल